श्रीमद्भागवत महापुराण नवमस्क अथ तृतीयोध्याय महर्षि चवन और सुकन्या का चरित्र राजा सरयाती का वंश श्री सुकुवाच सरयातीवों राजा ब्रह्मिष्ट सबूव युवा अंग द्वितीय मह ऊचिवान्द्री उच, सुखदेव जी कहते हैं परीक्षि मनुपुत्र राजा सरियाती वेदों का निष्ठावान विद्वान था उसने अंगिरा गोत्र के ऋषियों के यज्ञ में दूसरे दिन का कर्म बतलाया था सुकन्या नाम तस्यासी कन्या कमलोचना तया सात हो जग मच्रम उसकी एक कमल लोचना कन्या थी उसका नाम था सुकन्या एक दिन राजा सरयाती अपनी कन्या के साथ वन में घूमते घूमते च्यवन ऋषि के आश्रम पर जा पहुँचे सा सखी भी परिविता पान बने बलमी करोत ज्योत सी सुकन्या अपनी सखियों के साथ वन में घूम घूमकर वृक्षों का सौंदर्य देख रही थी उसने एक स्थान पर देखा कि बाबी दीमकों की एकत्रित की हुई मिट्टी के खेद में से जुगनों की तरह दो ज्योतियाँ दिख रही हैं ते दैव चोरिता बाला ज्योति कंटके नवईम अविध्यन्मुग्ध भावे न सुसरा वास तथो बहूम देव की कुछ ऐसी ही प्रेरणा थी सुकन्या ने बाल सुलभ चपलता से एक कांटे के द्वारा उन ज्योतियों को बेंध दिया इससे उनमें से बहुत सा खून बह चला मुत्रा सकन्मुत्रोधो भूत सैनिका चक्षणा राजर्षितमुपाल पुरुषाण विस्म तो ब्रभीत उसी समय राजा सरयाती के सैनिकों का मल मलमूत्र रुक गया राजर्षि सयाति को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ उन्होंने अपने सैनिकों से कहा अप्यभद्रम नुष्मा भार्गवस्या विचेषित व्यक्तम केनाति केनापि केनापी त्रमाश्रम दूषणम अरे तुम लोगों ने कहीं महर्षि च्यवन जी के प्रति कोई अनुचित व्यवहार तो नहीं कर दिया मुझे तो यह स्पष्ट जान पड़ता है कि हम लोगों में से किसी न किसी ने उनके आश्रम में कोई अनर्थ किया है सुकन्याह पितरम भीता किंचित कृतम मया दिव्य ज्योतिषी अजानत्यार्भी कंठ के नवई तब सुकन्या ने अपने पिता से डरते डरते कहा कि पिताजी मैंने कुछ अपराध अवश्य किया है मैंने अनजान में दो ज्योतियों को कांटे से छेद दिया है दुहित तो सदतः श्रुता सर्जात जात साधु स मुनि प्रसाद या मास अपनी कन्या की यह बात सुनकर सरियाती घबरा गए उन्होंने धीरे धीरे स्तुति करके भाभी में छिपे हुए चमन मुनि को प्रसन्न किया तदभिप्राय प्रादा दुहितरमु कृष्ण मुक्त स्तमंत्र पुरम प्राजात तदनंतर च्यवन मुनि का अभिप्राय जानकर उन्होंने अपनी कन्या उन्हें समर्पित कर दी और इस संकट से छुटकर बड़ी सावधानी से उनकी अनुमति लेकर वे अपनी राजधानी में चले आए सुकन्याचवनम प्राप्य पति परम को सचित गया अप्रमत्ता भी इधर सुकन्या परम क्रोधी चवनमुनि को अपने पति के रूप में प्राप्त करके बड़ी सावधानी से उनकी सेवा करती हुई उन्हें प्रसन्न करने लगी वह उनकी मनोवृत्ति को जानकर उसके अनुसार ही बर्ताव करती थी कशचि तत्काल ना सत्यावाश्रगत तव तो पूजय्वा प्रोवा छ भयो मे देश गृह गृह से सोमश् यज्ञेवामप्य सोमपोह कृता रूप प्रमदान ज दीपित कुछ समय बीत जाने पर उनके आश्रम पर दोनों अश्वनी कुमार आए चमन मुनि ने उनका यथोचित सत्कार किया और कहा कि आप दोनों समर्थ हैं इसलिए मुझे युवा अवस्था प्रदान कीजिए मेरा रूप एवं अवस्था ऐसी कर दीजिए जिसे युति स्त्रियॉँ चाहती हैं मैं जानता हूँ कि आप लोग सोमपान के अधिकारी नहीं हैं फिर भी मैं आपको यज्ञ में सोमरस का भाग दूंगा बाल मृत्यु चतुर्म विप्रम अभिनंदमो निमज्जताम भवान हृदय सिद्ध अभिने वैद्य श्रोमणी अश्विनी कुमारों ने महर्षि चवन का अभिनंदन करके कहा ठीक है और इसके बाद उनसे कहा कि यह सिद्धों के द्वारा बनाया हुआ कुंड है आप इसमें स्नान कीजिए जरिया देहो धमन संततः हृदम प्रवेश तो स्विभ्याम बली चमन मुनि के शरीर को बुढ़ापे ने घेर रखा था सबो नशें दिख रही थी झुरियाँ पड़ जाने एवं बाल पक जाने के कारण वे देखने में बहुत भद्दे लगते थे अश्विनी कुमारों ने उन्हें अपने साथ लेकर कुंड में प्रवेश किया पुरुषाश्रय उत्तस्थो अपिवनिता प्रिया पदमाश्रज तुल्य रूपा सुबास उसी समय कुंड से तीन पुरुष बाहर निकले वे तीनों ही कमलों की माला कुंडल और सुंदर वस्त्र पहने एक से मालूम होते थे वे बड़े ही सुंदर एवं स्त्रियों को प्रिय लगने वाले थे तांद्रिक्षा बरारोहा सरूपान सूर्य वर्चस अजानती पतिम साध्वी अश्विनव शरणम जय परम साध्वी सुंदरी सुकन्या ने जब देखा कि ये तीनों ही एक आकृति के तथा सूर्य के समान तेजस्वी हैं तब अपने पति को न पहचान कर उसने अश्विनी कुमारों की शरण ली दर्शय्वा पति तस् पातिव्रते न तोषित मंत्र जयत तो विम त्रिवेष्टपम उसके पातिव्रत से अश्विनी कुमार बहुत संतुष्ट हुए उन्होंने उसके पति को बतला दिया और फिर चवन मुनि से आज्ञा लेकर विमान के द्वारा वे स्वर्ग को चले गए लक्षमाड़ोथ सर जाती चवन साश्रम ददर्श दुहित उपास से पुरुषम सूर्य वर्चस कुछ समय के बाद यज्ञ करने की इच्छा से राजा सरियाती चमन मुनि के आश्रम पर आए वहां उन्होंने देखा कि उनकी कन्या सुकन्या के पास एक सूर्य के समान तेजस्वी पुरुष बैठा हुआ है राजा दुहितरम प्राप्तपादावंदना आशिषा प्रयु ना प्रीतमना सुकन्या के उनके चरणों की वंदना सुकन्या ने उनके चरणों की वंदना की सरयाती ने उसे आशीर्वाद नहीं दिया और कुछ अप्रसन्न से होकर बोले चिकित्सित किदम पते स्वया प्रलम्भि लोक नमस्कृत मुनि यम जरागस्तम सत्य सम्मतम विहार चारम भजसे मुमद्वगम दुष्टे यू तूने क्या किया क्या तूने सबके वंदनी चैवन मुनि को धोखा दे दिया अवश्य ही तूने उनको बूढ़ा और अपने काम का न समझकर छोड़ दिया और अब तू इस चलते जार पुरुष की सेवा कर रही है कथम मतस्ते वगता सताम कुल प्रसूते कुलदूषण तिदम विभर से जारम जदपत्रपाकुल पित भरत तेरा जन्म तो बड़े ऊंचे कुल में हुआ था यह उल्टी बुद्धि तुझे कैसे प्राप्त हुई तेरा यह व्यवहार तो कुल में कलंक लगाने वाला है अरे राम राम तू निर्लज्ज होकर जार पुरुष की सेवा कर रही है और उस इस प्रकार अपने पिता और पति दोनों के वंश को घोर नरक में ले जा रही है एवं ब्रह्मणम पितरम स्महमान सुच वाचता त माता तबईसा भृगुनंदन राजा सरियाती के इस प्रकार कहने पर पवित्र मुस्कान वाली सुकन्या ने मुस्कुरा कर कहा पिताजी ये आपके जमाता स्वयं भृगुनंदन महर्षि चवन ही हैं प्रशंसा पित्रे तत्सव वयोल विस्मृतम परम प्रीत तनयाम परी सस्वजे इसके बाद उसने अपने पिता से महर्षि च्यवन के जौवन और सौंदर्य की प्राप्ति का सारा वृत्तांत सुनाया वह सब सुनकर राजा सर्याति अत्यंत विस्मित हुए उन्होंने बड़े प्रेम से अपनी पुत्री को गले से लगा लिया सो में नजाजन वीरम गृह सोमस अश्विनो च्यवन ह तेजसाम महर्षि चवन ने वीर सरियाती से सोम यज्ञ का अनुष्ठान करवाया और सोमपान के अधिकारी न होने पर भी अपने प्रभाव से अश्विनी कुमारों को सोमपान कराया हं तुम तमाद देवद्रम सद्यो मन्योरमर्षिता सभद्रम स्तंभया मास भजमिन्द्रस्य भार्गवः इंद्र बहुत जल्दी क्रोध कर बैठते हैं इसलिए उनसे यह सहा न गया उन्होंने चिढ़ कर सरियाती को मारने के लिए वज्र उठाया महर्षि चमन ने बद्र के साथ उनके हाथ को वहीं स्तंभित कर दिया अन्वजान सर्वे ग्रह सोम चाश्विन यम सोमाहुत बहिष्कृत तब सब देवताओं ने अश्विनी कुमारों को सोम का भाग देना स्वीकार कर लिया उन लोगों ने वैद्य होने के कारण पहले अश्विनी कुमारों का सोमपान से बहिष्कार कर रखा था उत्तान बर्र भूरिषेण सरयातीरभवन पुत्र रेवतो रेवत परीक्षित सरिया के तीन पुत्र थे उत्तान बर् आनर्त और भूरिषेण आनर से रेवत हुए सोन समुद्रे नगरीम विनय कुशस्थलि आसितो आशिनाता दीन निरिंदम महाराज रेवत समुद्र के भीतर कुशस्थली नाम की एक नगरी बसाई थी उसी में रहकर वे आनर्त आदि देशों का राज्य करते थे त्र पुत्र शतम जग्ञे ककुदमे ककुद्मे ककुदमेरेवती कन्या स्वादा विभुंग कन्यावर वरम परिप्रपृष्टम ब्रह्मलोकमपावृतम आवर्तमान गंधर्वे सिण क्षण उनके सौ श्रेष्ठ पुत्र थे जिनमें सबसे बड़े थे ककुदमि ककुदमि अपनी कन्या रेवती को लेकर उसके लिए वर पूछने के उद्देश्य से ब्रह्मा जी के पास गए उस समय ब्रह्मलोक का रास्ता ऐसे लोगों के लिए बेरोक टोक था ब्रह्मलोक में गाने बजाने की धूम मची हुई थी बातचीत के लिए अवसर न मिलने के कारण वे कुछ क्षण वही ठहर गए तदंत आद्यमान स्वाभिप्राय नवेदयत तत्व भगवान ब्रह्मा प्रहस्यतम् वाचः वाच उत्सव के अंत में ब्रह्मा जी को नमस्कार करके उन्होंने अपना अभिप्राय निवेदन किया उनकी बात सुनकर भगवान ब्रह्मा जी ने हँसकर उनसे कहा अहो राजन निरुद्धास्ते काले नृदुत्र पौत्र तृणाम गोत्राणि च नृणमहेम महाराज तुमने अपने मन में जिन लोगों के विषय में सोच रखा था वे सब तो काल के गाल में चले गए अब उनके पुत्र पौत्र अथवा नातियों की तो बात ही क्या है गोत्रों के नाम भी नहीं सुनाई पड़ते कालो भिया व चतुर्युग विकलिता तदगछ देव देवांशो बल इस बीच में सत्ताइस चतुर्युगी का समय बीत चुका है इसलिए तुम जाओ इस समय भगवान नारायण के अंशावतार महाबली बलदेव जी पृथ्वी पर विद्यमान है कन्या राजन मिदम राजय देश भो भो भारावराय भगवान भूत भाव जान सेना अवतीर्ण निजान से न पुण्यश्रवण कीर्तन इत्यादिष्टोन्द्याज नृपस्वपुरक्ष राजररत्न को यह कन्या रत्न तुम समर्पित कर दो जिनके नाम लीला आदि का श्रवण कीर्तन बड़ा ही पवित्र है वे ही प्राणियों के जीवन सर्वस्व भगवान पृथ्वी का भार उतारने के लिए अपने अंश से अवतीर्ण हुए हैं राजा ककुदम ने ब्रह्मा जी का यह आदेश प्राप्त करके उनके चरणों की वंदना की और अपने नगर में चले आए उनके वंशजों ने यक्षों के भय से वह नगरी छोड़ दी थी और जहां तहाँ यों ही निवास कर रहे थे सुताम दत्वान वद्यांगीम बलाज बलशालिदे बदर्याख्यम गा तब तुम नारायणाश्रम ना राजा कुकुदम ने कुदमे ने अपनी सर्वांग सुंदरी पुत्री परम बलशाली बलराम जी को सौंप दी और स्वयं तपस्या करने के लिए भगवान नर नारायण के आश्रम बद्री बद्रीवन की ओर चल दिए श्रीमद्भागवते महाप्राणे पारम श्याम सहीतायाम नव स्कृतीध्याय